बांडुक्योपन शष्य गौड़ि का अदैत भाव मंगलमय है पूर्व हेतुमा के अर्थ का हेतु बतलाते हैं भाव अद्य कल भाभा अप्य न तस्मा द्वैता शिवा यह आत्मतत्व प्राणादि असद्भावों से और अद्वैत रूप से कल्पित है वे असद्भाव भी अद्वैत ही कल्पना किए गए हैं इसलिए अद्वैत भाव ही मंगलमय है यथा रज्ज्वाम असद्भि सर्पधारादि भी अद्वेन चज्जुद्रव्येण सता सर्प इं धारा इति वा रज्जु द्रव्यमेव एवम् एवा रज्जोद्रव्यमें कलप्यत न प्राणादि अनंतरसवा एववा विदरमचल मनसी कचिद भाव उपलक्षेत कचि न प्रचलनम् नात्मन प्रचलनमस्चलोपलभम भावा न परमार्थतः परम सत अतो अतः सद्व प्राण अद्वयेन च परमा स सताजु वसिकूते ला स्वयमवात्मा कल्पिता सदैव स्वभाव पिसन जिस प्रकार रज्जु में अविद्यमान सर्प धारा आदि भावों से तथा विद्यमान अद्वितीय रज्जु द्रव्य से यह सर्प है यह धारा है यह दंड है इस प्रकार रज्जु द्रव्य ही कल्पना किया जाता है उसी प्रकार प्राणादि अनंत असत अविद्यमान अर्थात जो परमार्थतः नहीं है उन भावों से आत्मा विकल्पित हो रहा है क्योंकि चित्त के चलायमान न होने पर किसी के द्वारा कोई भाव उपलक्षित नहीं हो सकता और आत्मा में प्रचलन है नहीं तथा केवल चलायमान चित्त में ही उपलब्ध होने वाले भाव परमार्थतः सत्य है ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती अतः यह आत्मा स्वयं एकमात्र सत्स्वभाव होने पर भी असत्वरूप भावों से तथा रज्जु के समान सब प्रकार के विकल्प के आश्रयभूत सत सत्मस्वरूप से कल्पित है। अप्यत सतात्मना नहि प्राणादिभा सता न काचिकोपलभ्य अतः सर्व सर्वकनास्पद्वाद स्वेनात्मनाथ्यभिचारा अपि अद्वैता शिवा कल्पना एव शिवा रज्जु त्रासादि रज्जुसर्पादिवतिकिण्यो ही था अद्वैता भयातः सै शिवा वे प्राणादिभाव भी अद्वै सत्स्वरूप आत्मा से ही कल्पना किए गए हैं क्योंकि कोई भी कल्पना निराधार नहीं हो सकती अतः समस्त कल्पना की आश्रयभूता होने से और अपने स्वरूप से अद्वैय का कभी व्यविचार न होने से कल्पना अवस्था में भी अद्वैता ही मंगलमई है केवल कल्पना ही अमंगलमई है क्योंकि वह रज्जु सर्पादि के समान भय आदि उत्पन्न करने वाली है अद्वैता अभय रूपा है इसलिए वही मंगलमई है तत्ववेदता के दृष्टि में नाणात्व का अत्यंत अभाव है कुतचा दैता शिवा नानाभूत पृथक्त अस्म दृष्टि तत्र शिव भवेहित और भी अद्वैता क्यों मंगलमयी है जहाँ एक वस्तु से दूसरी वस्तु का नानाभूत पार्थक्य देखा जाता है वही अमंगल हो सकता है किंतु नामत्म भावन नानेद न स्हना पि कथन न न पृथंगना पृथक किंचन विदो विदु यह नानात्म न तो आत्म स्वरूप से है और न अपने ही स्वरूप से कुछ है कोई भी वस्तु न तो ब्रह्म से पृथक है और न अप्रथक ही ऐसा तत्ववेदता जानते हैं न न्यात्राद परमा सत्यात्मनि प्राणादि संसार प्राणादी संसारजाद जगतात्म भाव परूपेण नूप्यमानस्वंतरभूत यहाज्जुस्वेण प्रकाशन निप्यम नानाभूता कल सर्पोस्तारध्यात्मनेदम विद्य कदाचिदुसर्पवत् कल्पितत्वादेव। इस अद्वितीय परमार्थ सत्य आत्मा में यह प्राणादि संसार जात रूप जगत आत्मभाव से परमार्थ सत्य रूप से निरूपण किए जाने पर नाना अर्थात पृथक वस्तु के अंतर्भूत नहीं रहता जिस प्रकार प्रकाश द्वारा लज्जु रूप से निरूपित होने पर कल्पित सर्प पृथक रूप से नहीं रहता उसी प्रकार परमार्थ रूप से निरूपण किया जाने पर जगत आत्मा से पृथक वस्तु नहीं ठहरता और न यह रज्जु सर्प के समान कल्पित होने के कारण ही अपने स्वरूप से कभी कुछ रहता है तथान्योन्यम न पृथक प्राणादिवस्तु यथाश्वान्न महिषा पृथ्व विद्यत एवं। अतो अतः सत्वान्ना पृथक विद्यते अन्ोन परेण वा किंचिदि एवं परमार्थ तत्व आत्मविदो ब्राह्मणा विदु अतो शिवो शिवहेतुवाभावत शिवेद्यभिप्राय तथा जिस प्रकार घोड़े से भयस पृथक है उस प्रकार प्राणादि वस्तु आपस में भी पृथक नहीं है इसीलिए असद्रूप होने से आपस में अथवा किसी अन्य से कोई वस्तु अपृथक भी नहीं है ऐसा आत्मज्ञ ब्राह्मण लोग परमार्थ तत्व को जानते हैं अतः अमंगल की हेतुता का अभाव होने से अद्वैता ही मंगलमयी है यह इसका तात्पर्य है इस रहस्य के साक्षी कौन थे तदैत सम्य दर्शनम स्तूयते अब इस सम्यक ज्ञानी की स्तुति की जाती है वेतराग भय क्रोधय मुनभिर्वेद पार गये निर्विकलोजय दृष्ट प्रपंचोपमोद्वय जिनके राग भय और क्रोध निर्वृत्त हो गए हैं उन वेद के पारगामी मुनियों द्वारा ही यह निर्विकल्प प्रपंचोपसम अद्वै तत्व देखा गया है विगत राग भय द्वेश क्रोधादि सर्वदोष सर्वदा मुन मनन भी मननशीलैह विवेक भी वेदपारगै अवगत ज्ञाने निर्विकल्पः सर्व अवगतवेदारेजिकल सर्विकलशून्यो अयत्मा दृष्ट उपलब्धो ता, प्रपंचो, प्रपंचो विस्तारः भावो आत्मा प्रपंचोपैतभेद विस्तार तोप यस्पंचोपमोत एवादोषरव पंडितेदातापर सं परमात्मा द्रष्टुमन नान्य तो राग आदि कलुषित चेतो स्वपक्षपाती राग भय और क्रोधादि समस्त दोष निवृत्त हो गए हैं उन मुनियों अर्थात सर्वदा मननशील विवेकियों और वेद के पारगामियों यानी वेदार्थ के मर्मज्ञ वेदांतार्थपरायण तत्वज्ञानियों द्वारा यह सब प्रकार के विकल्पों से रहित निर्विकल्प और प्रपंचोपम द्वैतरूप भेद के विस्तार का नाम प्रपंच है उसके जिसमें निवृत्ति हो जाती है वह आत्मा प्रपंचोपम है इसीलिए जो अद्वैय है ऐसा यह आत्मा पंडित यानी वेदार्थ वेदांतार्थ में तत्पर दोषहीन संन्यासियों द्वारा ही देखा जा सकता है जिनके चित्त रागादि दोष से दूषित है और जिनके दर्शन अपने पक्ष का आग्रह करने वाले हैं उन अन्य तार्किकादि को इस आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता यह इसका अभिप्राय है तत्व दर्शन का आदेश यस्मा सर्वान्थ प्रथम रूपवाद्वयम शिवम अभयम क्योंकि संपूर्ण अनर्थों का निवृत्ति स्थान होने से अद्वैत ही मंगलमय और अभय रूप है तस्माव विधि तैनम अद्वैते योज स्मृतिम अद्वैतम समुप्राप्य जडवल्लोकमाचरेत इसलिए इस आत्म आत्मतत्व को ऐसा जानकर अद्वैत में मनोनिवेश करे और अद्वैत तत्व को प्राप्त कर लोक में जड़वत व्यवहार करे अतः एवं विदिव अद्वैते स्मृतिम जोजयेद अद्वैतावगम स्मृति कुरिया अवगम्याह अवगम्यामश परम साक्षात् ब्रह्मेती विदिशातीत साक्षात्द्मालोक व्यवहारातीत जलवल्लोकमाचरे नम अहमेवम विधि अहमेवम विध इतभिप्राय इसलिए इसे ऐसा जानकर अद्वैत में मनोनिवेश करे अर्थात अद्वैत बोध के लिए ही चिंतन करे और उस अद्वैत को जानकर अर्थात मैं ही परब्रह्म हूँ ऐसा ज्ञान प्राप्त कर यानी संपूर्ण व्यवहार से शून्य भोजनेच्छा आदि से अतीत साक्षात्ोक्ष अजन्मा आत्मा को अनुभव कर लोक में जड़वत आचरण करे तात्पर्य है कि मैं ऐसा हूँ इस प्रकार अपने को प्रकट न करता हुआ व्यवहार करे तत्वदर्शी का आचरण कयाचर्य लोकमाचरे द्वितिया लोक में कैसे व्यवहार से आचरण करे इस पर कहते हैं निस्तुति एवं चला चल निकेत भवे यति को स्तुति नमस्कार और पैत्र कर्म से रहित हो चल, चल अर्थात शरीर और अचल अर्थात आत्मा में ही विश्राम करने वाला होकर या दीक्षिक अनायास लब्ध वस्तु द्वारा संतुष्ट रहने वाला हो जाना चाहिए स्तुति नमस्कार आदि कर्म वर्जित त्यक्त सर्व बाह्यष्ण प्रतिपन्न परमहंस परिभ्राज्य इत्यभिप्रायः स्तुति नमस्कारादि संपूर्ण कर्मों से रहित तथा बाह्य ईष्णाओं का त्यागी हो अर्थात निश्चय इस उस आत्मा को जानकर इत्यादि श्रुति और जिनकी बुद्धि आत्मा और निष्ठ उसी में लगी हुई है एतम वही विदित्वा सामत्मा विदिता विदिव इदी सृते तद्बुद्यत्मस्तरायणा तद इतस् स्मृति चलं शरीर प्रतीक्षण भावा अचलमात्मत भोजनादी व्यवहार निम्त आकाशवदचल स्व आत्मत आत्मनोकेत आश्रय्मा विस्मृत मीट मदा तलो देहो निके सोयमें चलाचल केकेतो विद्वन पुनर्बाव विषयाश्रय सदीक्षिको भवीक्षा प्राप्तना छादन ग्रासदेहस्थिर तथा जो उसी के शरणापन्न है इस स्मृति के अनुसार परमहंस परिव्राजया परिव्राज्य भाव को प्राप्त हो प्रतिक्षण अन्यथा भाव को प्राप्त होने वाला होने से चल शरीर को कहते हैं तथा अचल आत्मतत्व का नाम है इस प्रकार जब इस तब भोजनादि व्यवहार के निमित्त से आकाश के समान अभिचल अपने स्वरूपभूत आत्मतत्व को जो अपना निकेत यानी आश्रय है उसे अर्थात आत्मस्थिति को भूलकर जब मैं हूँ इस प्रकार अहमान करता है उस समय चल यानी शरीर ही जिसका निकेत है इस प्रकार विद्वान चलाचल निकेत होकर अर्थात फिर बाह्य विषयों का आश्रय न करके या दिक्षिक हो जाए तात्पर्य यह कि अनायास ही प्राप्त हुए कौपिन आच्छादन और ग्रासमात्र से जिसकी देह स्थिति है ऐसा हो जाए अविचल तत्वनिष्ठा का विधान तत्व आध्यात्मिक दृष्टि तत्व दृ दृष्टवा तो बाह्यत तत्व भूतस्तदाराम तत्वाद प्रयुतो प्रचितो भवेत फिर वह विवेकी पुरुष आध्यात्मिक तत्व को देखकर और बाह्य तत्व का भी अनुभव कर तत्वीभूत और तत्व में ही रमण करने वाला होकर तत्व से च्युत न हो बाह्यम पृथ्व्या आध्यात्मक चेहादिलक्षण रज्जो सर्पादि मायादि सर्दिवस्वन मयादिवसत्चारंभ विकारो नाम इत्याुते आत्मा चबायाभ्यजोपूर्वन बाह्य कृष्ण आकाशवत्सर्वगत चलो निर्गुणो निष्को निष्क्रियः तसत्यम स आत्मा तत्वसी श्रुतेह तत्व दृष्ट् तत्वूतदा ना्यरमण यदर्शी कसिच्चित प्रतिपन्नच्चिचलमुचित मनम तत्वाचल देहादीभूतम आत्मा मन्यते आत्म प्रच्युत दानी समाहितेतु दानीमीति सामते मनसी कदाचितभूत प्रसन्नात्म मत अस्मि अस्मी इति न तथा तथात्म भवे आत्मन एकर स्व प्रच्यवनासंभवाच सद्रस्मृत्य प्रच्यु भवे तत्वासदा तत्व भवे प्रच्युतात्मतत्वर्शनो भव दिखिप्राय सुच स्वकेकिताशिना सम सर्वेषु भूतेसु इदी स्मृत पृथ्वी आदि बाह्य आदिबातत्व और देहादि रूप आध्यात्मिक देहादिूप आध्यात्मिकवाचारंभण विकारो इत्यादि श्रुति के अनुसार सर्पादि के समान एवं स्वप्न तो या माया के समान मिथ्या है तथा वह सत्य है वह आत्मा है और वही तू है इस श्रुति के अनुसार आत्मा बाहर भीतर विद्यमान अजन्मा कारण रहित कार्य कार्यरहित अंतर्बाह्य शून्य परिपूर्ण आकाश के समान सर्वगत सूक्ष्म अचल निर्गुण निष्कल और निष्क्रिय है इस प्रकार तत्व का साक्षात्कार कर तत्वीभूत और उसी में रमण करने वाला होकर अर्थात बाह्यरत न होकर जिस प्रकार मन को ही आत्मा मानने वाला कोई अतत्वदर्शी पुरुष किसी समय चित्त के चंचल होने पर आत्मा को भी चलाए मान मान कर, अपने को तत्व से विचलित और देहादि रूप समझ मानता है कि इस समय मैं तत्व से च्युत हो गया हूँ तथा किसी समय चित्त के समाहित होने पर अपने को तत्वीभूत और प्रसन्न समझ मानता है कि इस समय मैं तत्वस्थ हूँ उसी प्रकार आत्मवेत्ता को न हो जाना चाहिए क्योंकि आत्मा सर्वदा एक रूप है और उसका स्वरूप से चित होना भी संभव नहीं है अतः वह सदा ही मैं ब्रह्म हूँ ऐसा निश्चय कर तत्व से चित न हो तात्पर्य यह कि सदा ही अचित आत्मदर्शी हो जैसा कि कुत्ते और चांडाल में भी विद्वानों की समान दृष्टि होती है तथा संपूर्णभूतों में समान भाव से स्थित आदि स्मृतियों से प्रमाणित होता है श्री गोविंद भगवत ये श्रीगोविंद्यपादिष्य श्री श्रीशंकर भगवत गौड़पादीयागयाग याग यागम, यागम शास्त्र शास्त्रे वैतथ्य संख्या वैतथ्याख्य द्वित प्रकरणम्